वरोन तो बनायो बचा हं पनाय जन बिन धनन माल सब दाय जो भी जो शब्द रजवाड़ा रो थे गणो हो के हं जणो रजवाड़ा उंटम धन दियो गणो खूब तो हनो दियो हं ए बैठने उठने सब कार आ बीजी बकाय दे सब धन मा महल खजाना है उन दियो रज हं दियो जन बट वो वचन घरे ले हं पली जन उन घरे गयो हं टेडी बात कही साहब आ, तो कहीं है मुनि हल्ला तो तो तो कि तो तो तो गड़ी आगे पास जाए तो आपने बाल में दे तो ठेठाणी मुनिम ने किया कि कमरा में उड़ी है जाओ। कमरा देती है, आप है आज आई उठे और खान फिर पूछे के एक आदमी आपके नोरू हो वो आदमी कटे तो फेटन कह रहे सेठा मार्गन तो आदमी कोई को नहीं मैं तुम्हारे ही बारे आई हूं। नहीं। मत बोल बात के एक तो ही एक वैसा मानो या मत मानो फिर मार्गन आदमी हो कोई नहीं तो शेर तो माने को नहीं तो नहीं माने तो सेठन कह रहे हैं कि आप सेठ घर में जाए नहीं कर लो देख लो लोकता कमरा खोल लो लेन देन कर लोली हवेली में ऊंचा नीचा मार लो जो को थाने ला जब तो देख लो और कोई मारा कमू नहीं और कोई मैं कोई बेज को नहीं तेरा आदमी तो मारा करो तो मर्जी था तो शेड में, में जा आप तो वे तो ला दे और शहर हो ना है तो, के के तो शेर मन में विचार करियो करियो कि थारी अबे कर करो तो शायद <laughs> मन में विचार के के है है पर राम जी ये मैं का तो तो जरूर आ वो वो आदमी आदमी करता आप को पानी जगह सेठ आपने वे मैं तो तो नहीं। तो नहीं करियो है। अब नहीं करियो के और तो देख करियो अब विचार और बो भाई बातें आप, आप, आप, तो आप तो उपाय करो हाई पड़ी है कमरा में जो को आप तो रुई ने लगाई दो तो। जो को रुई तो आपने नहीं जाए है चल तो आदमी रुई में ही है तो कहीं करियो ये दुका, दुकान दुकान रोई तो कहीं सा। के मैं तो बाल भलाई भालो मेरी नाक गर्मी नुकसान आप करो रुई बागे मूंगी चीज आगे ऊन मुंग, तो पड़ी है। जो रोई तो भलाई भालो ऊन तो आप राग जो छता हैत बा तो ऊन भड़ तो जा तो दी दी। तो मैं तो वक्त में मैं तो बिल्कुल भला ही बालो आप राख दि तो मौका मुनि वो आप जम के ऊन भड़को है ऊन आमरा भड़को वाह ओ घर से रहा रुई लगाए भी रोई लगा रूई बीवी रोई बल बड़ा बहनी मेगी तो शेर कह बेटा मापा थाना कर, कर लो नुकसान भी आओ हैोईन मार ली ब्रह्म बहुत गलो कटे तो मारा कहना आदमी कटे ला दे रोई बाल जीवी कोई शेर कहते लुगाई मैं देगी नहीं हा अगर आप जूर बोले मैं क्यों देखियो कटे कहीं माखी वे आदमी रीस करीटानी बोटानी के आदि फिर नानी देखो माल बालो बालो देखो कून तो बालो तो कहीं कोई आगे रजाए तो ऊन तो तो हृदय उन्हें तो उन मारी कर दी वानी कर करी में जो लादे। तो मन करियो लाते आदमी घर में हो कटे हम हमें होता ऊन माल दी रोई बाल दी तो ला नहीं तो शायद मन में विचार करियो आदमी से देना तो अब कहें मेहता भाई हृदय माल। तो सेठन कह आपने गुरु कोई घर में नुकसान करो ऊन बाहर दी रोई बाहर दी हृदय बाढ़ो तो थानों, मारी नाक था मेरी नीन गुरु क्यों नुकसान करो क्यों बात बा तो मेटा कहें आ भालो तो मा को भले मालो बाई आ मोटर दीजो पड़ी है वो तो टोड़ो मजदूर पीओ है जो को देखो ये मैं कल था भूलगी जो मैं कपड़ा बताई करना खाली पियो है तो इनमें झपट पूगी तो थोड़ा घो हाथ दिया तो रे मैं मारा एक एक कपड़ो हज़ार हज़ार के मित्र है तो वह भलेजिए तो आप हजार बी हजार नुकसान है तो आप पूरी मजदूर नहीं राख दिए भले तो ही था आप देखो तो तो में को फेर अपना दिमाग में हमारे तो आलू लादी तो बात है कठे, तो ऊन के के के के के बाल दी हृदया बाल दी रोई बाल दी तो आपने ला दो खोली करो तो शेठ कहू तू मैं संतों नहीं कपड़ा तो तो तो बलता छो नुकसान तो तो हम कहीं रामजी की कृपा पड़ी राम ने थोड़े बनो की सत्ता चौ छो की तो अब कही है घासदेला दो पीपा लाओ तो दो पीमा काम आएगा आपको नहीं तो हमने और शेड दुकान थोड़ी पड़ती तो शेर की मजदूर ने मान लो सीता है जो आप कहीं करी है जोड़ी जो बाल्टी पड़ी है बाल्टी रही है आपकी बात थोड़ा जो आप जबके मुनीम ने के किया बाल निकलो मरा बचके जो को बाल जटिया मारकर बाल्टी वारे जब कह रहे बाल्टी में डागर खासबी होगा खास भरो मुनि ने नीचो उतार दिया मुनिम को गाँव में भी हब आठ आम हब है महतो ने मजदूर ने सा तो मारी ना बाल कोई था उन बाल ऊन था थांजाया बाल दीन हमें मजूर ने बालो तो मार्ता आदमी है कोनी ओ मुनीम गिरवा प्रो मुनिम जाए आप दुकान आप दुकान खोल है फुरी आप कपड़ा पहचना कर ब है जो को, अबे जो में फिरे मुनीम फिरा कपड़ा तो पीपल बेच वापर वेली दुकान खोल वापर कपड़ा बेचन लत्तन है तो आए, तो लाजो मजूर मजूर छिलक बी मजूर छिलको बी ने बाल ना मजरूर बाढ़ मूल जेजो हाथ मिला दोनों तो शेठ गु हाँ अलग घी कटे तो शेठो घी अबूरी ली है फाटो दुकान जाते तो दुकान जाते तो आगे मुनि में जो आप दुकान में कपड़ा है दुकान में कपड़ा बेचे तो तो शेठे कपड़ा बेचे दुकान पर आई मा नही मैनी और शर्ट है को आप बाहर बोल करेगा दुकान ऊपरो तो आगे मुनि बैठो तो अबे अब चाहें जी दुकान कहाँ खोली कैसा मैं बार गरीदों गरीबी अब बखोली तुम दुकान क्या आप बाजार में कितने की ओपरो तो मैं अब दुकान खोली तो, आगे आगे गा, तो आप गाँव जा रहा आएगा वहींट आएगा तो वाह आप बात करे शेट मुनि वाह बात करता करता हमें हाँ वो <t> क्या है वह सेठा आप पहले गाँव गया पर मैंने एक हपनों आए रात जाते हबना आए तो देखो मारे भी नहीं हपन नहीं आए मारे काले गंजक पड़गो गोठा गंजक पड़गो गो को कहीं बी हो के आप तो गया गाँव फिर मैं जो दुकान बंद कर गया जो को कहीं भियो गया देखो मैं है जो को ये तो आगे एक लुगाई होती लु गई रोकती तो मैं ढाबी ढाबी जीते तो शेट आर्ट आगो माँ मारे वही तो जीते अब हाफ जूठ बो से तो मैं लूको कटे जऊ कटने अब चेता ने बारे का तो शेट भी तो मैं मैं कहीं उपाव करो तो के में बढ़ जाओ तो मैं मैं भड़को रुई मैं मैं रुई में भिड़ियों अब कहीं जो शेट आया तो आज किया वो आदमी कटे पता बात कर तो अब कहीं जो रुई मार दी रुई मारीट आ रुई भलाई मारो आगे ऊन बड़ी चेतरा तो शेठ रु बाल लुको जाए ऊन में भड़को ऊन में भिड़ियों मैं तो ऊन वा तो बात से ऊन तो भला तो तो तो ही बाड़ी जगह तो रागज तो अने सेठन शेन दीजिए हृदय में भड़को हृदय भड़को तो हमें हृदय भड़का ऊन भली शेट तो मैं फेर ला दो तो खानी तो फेर बाद में शेड के मैं हृदय वाव तो हम रजाए वाली रजाए वाली तो मैं मजूर भड़को मजूर भड़को तो शेटान आई री तो तो शेट दो दो दो तो रही क्यों बैठानी आई बात है तो शेर कहीं गिर जो आप दुकान गया जो लोग आइटम में गारो हमें गारियो शेर तो गया गारियो बोला जीते मकान और तो दुकान हाथी फटती दुकान में छेटानी ऊंची ऊंची छी ऊँची छी हाथरे पानी बाल्टी पड़ी जो झाकिया मार ऊरी उने लिया तो मन ऊपर खाच लियो जो मन डाको पकड़े पकड़ उतरबोटो उतर, उतर मैं तो दुकान आए फो हल मुनिम तो आपन तो करियो जी तो करियो ओ तो लाई जो है जो तो मुनीम बोलो को के हाथ शेट कहवाई कर मुनिम लाइ मुनीम मुनिम हसबोलो बात हागे की भी तो अबे अबे वो आदमी मुनीम हाथो मुनिम जीतीम करना तो अब क्यों तो अब आ, है, जो आपन किया कि पूरा पड़े नहीं अब आपा विचार करो गाम करो भेड़ा गावरा कर भेड़ा कर अभी मुनिम आपा है जो करो ए बयान ले गाँवा के तो बात हाँ वह रापा ने मुनीम कहीपा कहवा तो गाम सेठ मैं तो अब काम भने को काले आवाज उरे जो को गावन ने बेला करो जो गावन ने बेला कर मुनी ने बुलाओ जो मुनी ने ता आज आओ गावन मना कर दे गा साहब मैं कह दे विद्युत बात मैं कह दे तो वा के वा आज तो पूछ नो और माने शैतान ने हाथ देरो शैतान जुटी आप जूता को नहीं था तो भी बात माने सही सही बता दे भी पण शैतान ने कई ब्रह्मायो जो को ई तो मारे मुंडा आके ईती मार मोक्षाल करा दियो ई तो मारे है जो को राम जी रे कृपाम घर में घटो की लाए थी जरूर छोड़ना गाड़ी है पर आदमी हाउ जी था कोई दोष है को तो दूध दिन व्यो है तो सुबह छह तो गाँव कर गंदो फड़को है।, है जो ये बात तो हो जो मारा घर में तो घोड़ों उजाड़ बहु है तो नुकसान कर दियो। तो गामा ये बात ने पक्की करनी चाहिए तो जोड़ा के है के भाई जे वे जेडी मुनीम मुनि में हास हासली कह मुनो नी कही मुनीम नी पूरी बात मेही तो जूटी वे तो जूटी कह तो गामा बेड़ा जोड़ा हाँ मुनिम बुलाव बात हची है तो हमें बुलाया मुनिम हा मुनि में बैठो गा लोग बरसी बैठा बैठो गिर एक तो भांडो एक चरी लेरसी बेड़ा अमेरिका मुनी तो आ कर्नाक नीरी है कर्नाक कर नीरी है तो कहीं गिर माता चरी उतारे मुनी तो क्या गले पानी ढोलियों खाली करी, चरी खाली कररी खाली रेलो कम गो भांडो फेर खाली खाली के कर मुनि के बाहर रेलो तो जो, के आप चेत करो पां मुनिम चेत कर लोग मुनिम पूछो के मुनिम जी क्या हाँ कें था कल कई कई था ने चारियों जो थाटन हाजिली बात जोटन हाथी जूटी बात था, हाचा बात कह तोनि वैसा मैं तो मारा हाची कूट क्यों मैं तो हाज बात हो रूप कत उतो दुकान में उतोत मैने रात रा अपनो आयो अपना मैं कहीं गिरो गो तो मैं रोटी तो ऊँटी में शेटा आएगा, शेटा आएगा तो कहीं गिरो भरम जो मने बचा के कहीं कराम तो, मैं कर तो, तो मैंने कटी लुको जो आपने भरम आया तो मैंने रोई में लुका तो रोई में लुका रोई में लुक गया नहीं रखे तो मैं रात राह तो रा बात है शाह अब शहर कहवा है तो मैं या अपना या अपना कहूँ रात रा मैंने जंजाड़ में अपना आयो तो मारे कहीं भी अब शेर ने कहीं भी तो शेर ने तो शेर ने गया, गया। है तो सरजाने कह मैं तो रोई ने बाहर तो अन्न शेड रोई ने बाहर मंजूर भी आ तैयार भी ने सरजाने कहवा है कि भाई रोई तो भले ही शेटा बहारो क्या आगे मूँगा बाहरी ऊन पड़ी है जो कि ऊन बार दी तो नुकसान फिर से तरह वो बात है आई महीने तो मैं उन मुँह नहीं रोई मुंह निकल उन में बड़ गो तो उन में बढ़ियों तो वहाँ रोई बार हो तो मैं को नी, को फिर बाद में कहीं गया फिर गार्जियन लोग ऊन बाहर दी तो ऊन रे भी कहीं गिर अलगो ऊन मारी उन तो भलाो आगे रजाया बढ़ी जाए तो रजायाली चीज है तो भाई छेटान नुकसान बेकार है तो सेटानी मची तो में, कि वो में वालो छा तो मैं रजाया रजाया भड़को छा तो रजाया भड़ियों तो रजया तो शेर वो उन बाल बुलाए अबे शेर कुछ हमके मैं बाल रज़ाया तो शेर रज़ाया बाल लूँगा उन भागे तरह मिये मैं जब रज़ाया मुझे मजबूर सम बढ़गो तो मजबूर बिर्याओ तो अबे शेर बा उन बाली रज़ाया बाली तो ही मैं लातो कौनी तो अन्न अन्न हृदया मड़ी तो वाह अब मजदूर बढ़ गो मजूर तो ला रहे। रजया रजया बाल अबे लारा हृदय लातो तो फैर से मजूर बाल हो मजदूर बाल ने शहर मजदूर गया मजदूर बालू उन डे में घासते मिल गो तो शहर गया दुकान घास जिसे उपाव जो को बाल डी पड़ी जो बाल्टी ऊपर जाए जागिया पर बाल्टी में ही उबारी तो बाल्टी में मैंने भी छह टाइम ऊपरे खांस पियो ऊपर खांस मने है जो नीचो हवेली नीचे उतार दियो तो हवेली नीचो उतर मैं है जो जा दुकान खोल दी तो मैं तो कपड़ा पहच मू मैं ही शर्ट ला जा मजूर बाड़े हो तो मजूर में मिला तो कहो नहीं तो मैं है जो आगे कपड़ा पहच दो तो शर्ट आया शर्ट आओ तो मुझे भी था करा है कि मैं तो अहार खरीदो एक बाहर आयो बाजार में गियो यूँ मां बात करता तो आप कल अपना अपनारी बात में रात रहा हूं अपना तो अपने अपनो आइयो अब शेर केवे हाजली बात तो आप बरतीरा जानो तो अगला बरतीरा कहता था तो कैसे बात है तो अपनारी बात आ अपनारी बातें कोई हँसी भी गई फिर अपनो तो आ गया आप मुंडा आगे रह चार छः महीना बारह महीना भी आ तो शेजन ने जूठा करो था तो था हाथो हाथ हा हा करो तो हवा ठीक बनी है जे भ्रमरा भूत गाल लो कदर कम पड़े तो आपने बड़ती नहीं कहे बाकी आदमी हो आद आप है, तो बाता ना तो थारे आज आप जाए मुनि भाई हाज भी बात कहवा भाई अपना बात में मैंने याद बात आई तो मैं आपने की तो था अपना बात हसी करे दिया। दिया। तो अब तो शेर कहीं गिरी है गिरो की कृपा है लड़को हो, हो साहब तो आयो दिसरे घरे घरे आँच पंद्रह दिन दिया ठी कह रहे है पूरा माँ बाप के भाई में आया तो दो चार महीना है तो अब तो आप हम तो साथ ले जाओ तो शेर जो लड़को कह रहे है के एक दो दिन गया तो कह के हारो कौन नाराज है तो और छेड़ तो लड़को आप आप से लेवने जावे अरे। लेवने जावे तो कहीं भी हो आप रेड सर्वे से जावे है तो आगे भी होकर तो हो।, हो तो तो ने हाथ भेगो है हाथ भेगो है तो है वो ढोकरो राई को छे तो लड़को बात करता जावे है जावे तो राई को पूछे के भाई तो गाँव जाए कि फलाने फलाना गाँव जाऊँ तो आप रेट कही है कि साहब हमारा हारो है तो मैं बात जाऊँ तो दोनों बाप तो बात करता करता जावे जावता बाबू कह रहे है कि भाई जावे जो कोई है आज का जमाना है भाई सेठ लड़का तो हर चैन तो कह रहे हैं ऐसा कह तो हर चेहती तू विषावरा कमाई आयो हूँ तो कमान आओ अपना बाहर फलाना गाँव में की, है, जो तू चाहिए तो छोटे लड़को कहे है बा पुराणा आदमी हो ताना जी मारी बुद्धि है कनी मैं तो हाल टापर पूछ हूँ हाँ कोई नवी जी मैं बात सुनावो तो मन ज्ञान रहे तो ज्ञान रो मैं कटी कटी चकू खोनी तो मैं देले -देले और तो बाबो कह <laughs> <laughs> मतलब <laughs> तो कहीं लड़को करियो तो के हाल तो आपने तो दो चारा तो आपने तो आपा निवे तो आपकी बात ने कही बुद्धि अनुसार बनी तो आप हो जावा तो ओके ओके सा मारा कने वाह मैं जरूर नहीं बोलू मारा कहारा ना पिया मेरे घरों आइयो हूँ तो आप हान लिये बात मैंने कहो तो हमें कहीं भी आया है दोनों माँ बेटू उधरते उधरते फेले राइको बाबू और छह लड़को तो हमें कह रहे हैं राइको बाबू कह रहे हैं भाई तू जावे थारे हार है मैं ही उठे थारे गाँव ही थारे हार है मैं ही चालू हूँ महाराज उठे बहना थे जो गाँव रे बाल वाल झूपड़ो है उठे मैं ही जाऊँ ठीक है महाराज उठे बहिक नहीं थे और विचार में नहीं है पर तू अड़ो काम करिए तू सारा सार सारे जावेलो तो चाता चाहता दरवाजा एक नाम आदमी रो है तो वो ने आपने जय तुम बतला लो तो बड़ा देवे तो ले थोड़ा ला भाई तो लियो। अबे। अबे बेत बेत आगे किया आगे गया फिर चे लड़को क्यों बात पापा और हो तो कहते गेलो कटे तो भाई आनो ला आगे क्यों आनो आव तो आगे जाता जाता कहें क्या क्या क्या दरवाजा था आगे भाई तू जे लड़का जाए जा तो आगे कहीं होना दुकान आ दुकान आन की जाड़ी जाता है तो तू कई दिन हम जाय दिन हम धारे हिसाब से लाडकोट करी के फलान संजीरा समझी लाईस आया है तो कोई थारा रकम भाव कोई कम ज्यादा पैर ने या है नहीं है तो वो लाड रखा पैर वेलो तो है तू पैर वो जालिया आदमी लाभाम तो उरी ला <laughs> तो है सेहत में लाभ ही बाबू लिली आए फिर आगे गया तो उसे तो लड़कों लड़को कहे के बा एक बात तो मैंने कहो कि भाई गादरा लगी कि लाग तो फेर आगे गया आगे गया तो अब कहीं गया तो बाबो कहे है के भाई उठो आगे जाएला तो एक नारी दुकान आएल नारी दुकान आ तो जाता पानी नये जात रहूबदी तो जाता पानी तेने हो आया आया मने तो करेला तो वहां तो बाबा फेर पाता बेह तो आगे गया तो खैर शेठ लड़को कहे के बाबा एक बात हो कह तो नहीं गणा फिर एक बात मैंने और तो अब कहे कि अब था भाई तो सेठ लड़का तू आगे जावेलो आगे थारे हार हारी थारा सुच सारी हवेली रेवेली जगह रूपाड़ी दर्जी रेवे तो दर्जी वो निमणो कपड़ा करे तो सारे कई कहे लोग कई दका तू लो था रूमाले कई दू फला कर दू तो दापा मे लोग तो बचन रहे तो तू आपने सीधो कोई ने, ने गेल गेले जाओ तो एक चार ना पूरा अब अब एक मार आप ढाणी में जाए गावरे गड़े जाणिया राइ कर एक मार जावे आप हवेली तू तू दोनों पे तो बाबे तो रुका उन है और बाबो कह रहे हैं कि भाई शेर लड़का जा अच्छी तरह रह जाए मैं किया बातानों धोर डालिए बातों वजन पहिए तो अब तू यूँ कर दिए ठीक है बात मैंने चारना तू दिया है कि बात कहनी चारना धन कहनी है मारा कने पूछी मैं बात रही छेन देती हूँ अभी तू चौक तो थाली भोगे तो, अबे थारा फलान फलान तो, हाँ तो अब हरा हाँ में पड़ गया। मैं याद कर लीजिए जो मैं मैं में लड़को आप दरवाजा रमे बढ़ियों तो आगे हाँ खाणियों बापा जवाई शाह कई दिनों आया आओ यूँ कहीं जाओ आओ तो छेटो लड़को ला ली बातन भूलको है फैन जाए बात करे है हमें कह रहे हैं कि आप हो जो बेटे बापा जिसमें आए थोड़ा घना बजा टका देवो तो मैं ही कटी डॉक्टर कोशिश कर मारे ये कहाँ तो ये ये कहाँ हो ले रहूँ कार्य करूँ तो मारे कुछ कुछ फायदे पड़े तो मैने कहीं नहीं देता जाओ तो छेटो लड़को कह रहे हैं कि तो साहब मैं तो मारा कहीं कहीं है पानी तो आठ तू कहीं लाया सोक साहब हे आग्रो जुलूम तो आप रही है आप लाइ जाओ मार आंख हाथती आप ने आख मार खोल का मजी की बात है पलामचंदीजमाइ जाओ कटे मैंने तो बातरो आगे गो आगे गोना दुकान का नागे नहीं तो हनी कहें कि भाई आओ समय हो पलामचंदीजा जमाई आया कई दिनों मजार कमान आया कमाई कर आई तो आप रे कोई होनहारों डोरो देनी, कोई नहीं, कोई लेना सुनता नहीं आपका दुकान में घड़ोंनर आपको पहो फोल हार्ड को पाउल जोड़ी बात करी तो कहते हैं कै जवाई सा रकमा है जो कम ज्यादा वेध ले मारे तो कौनी, तो माई, तो मैं उठायला ला तो ना है ये hmm. सी दुकान दुकान गे गे, ओ हो हो कहीं फायदा फलान ज्वाई माई लाजा मारान कुर्सी पर मालिश फालिश करी ऊंचा नीचा लिया लिया तो पीओ के मारक आ टंगा पिया है जो को थाने, ए, मारे, मारे था मार मारी ले लो थाने सीधे तो मार्के तो नाई जी कह आप टा दे आप तो हजारों था रुपया देवाड़ो हो फला जमाइा हाफ ले लाइन हाफ हजारो हमें वहाँ हों का घरों निकलियो है तो सीधे सीधे दर्जी दुकान कर फूको है तो दर्जी कहें और कराना करूँ तो ही वो बात थाने, थाने, थाने, थाने कई तो करी तो मने क्योंकि बटा जाओ आप जैसे वो कमान आया तो मारकंडाट भी आया हाँ तो कहीं हुए हैं देखो दर्जी ने घरे गया तो दर्जी लाट गोट गिर है तो कह क्या आप जो को जी हो। जो हो, को आप आओ थाने कोई काम तो मैंने कहता जाओ तो थे तो यूं लड़को आप, रो अब आप रे से गया जहां नामा शामा गिरिया है तो सरसा जी और सारा जी और शाह और सब्रा राजी गया आएगा प्यास है तो आप आनंद मंगल गया है तो अब आतना ना खाना दाना जीवन जूवन बढ़ाया है और क्रिया है लाड को आनंद बात करिए तो अब आप उस टेम में जो आप जमी साहब ने कन्हे जुड़ा ही थी आप पूछ गया है भी था। चले चले तो अबे अब है लड़की पूछे है कि आप मद्रास दुकान खरीद उठे गया आप जैसे मुँह आया तो कई चीज मारे लाया तो छठो लड़को के वैसा मैं तो मजदूरी करी कमाई करी और एक ठाक रिया और आप बापरे में रिया के भाई ठीक रिया तो यही हुआ करता उन समय में, में राम जी की कृपा भी आया तो शेर जी लड़की कह रहे हैं कि आप है कौन तो साहब हमारे चीज आ जाने बताए देव तो शेर जो लड़कों कह रहे हैं कि और तो मैं दो चीज़ कौन लाए एक मैं जिस हूँ पलट आकर वीज लाए पलक काकड़ी बीज लाया ही तो कागड़ी काकड़ी ला हल जाए ऐर पलमे काकड़ी पाकैर फलमे काकड़ी था जामा तो ये पलक में लाई तो शेर की लड़की कहवे कि बेटियां बाबा आप ही शेर लड़का एड़ा ही कोई झूठ बोला कहीं कोई कागड़ी काकड़ी ही तो लाग पल में नहीं पलमे पाक नहीं और कोई विचार बनया क तो कैसा आपने लगान बताऊँगे तो कहीं जो है हमें दोनों जन विचार करे बात करता करता हब है बात से लड़की कह तो आप मैंने कहा लगाई, मैंने इत बताओ तो ठीक रहेंगे मौतों लड़कों के आप जाओ तो बाद में चीड़ी ढूंढ लो लोटो बन लाओ फिर एक पानी लोटो बन लाओ तो लाया है माँ छठी लड़की ला नापनी रेत डिग्री कर दिया है रेत डिग्री करी है तो बाद में कहीं आपको आपकड़ी में बीज बूंदी हो जो को खोल पड़ो फिर आप दौड़ दो में ढोकोरो पानी बूंदा दिए तो लोग लोग है दोनों लोगों की बात करा है उन समय में माँ जब बीज रोकते हैं काकड़ी बाहर आई है काकड़ी बाहर आ काकड़ी लाग गया है तो एक पलक भी जिसे आपने का लाग आम रसोई तो मैं कही छेठी लड़की राजी हुई के अड़ी तो कोई जिंदगी में देखी को नहीं खाना होनी नहीं मोटी मोटी वस्तु कौ साहब आप लाया तो मैं खुशी में नहीं को बहुत ही बढ़िया बात करी के बल में काकड़ी लागनी फल में उगनी फल में कागड़ी लाग फाकड़ी खुआई देनी आज परसू आप लाया जो काकड़ी आटे अपने गाव के में बेवे तो छह महीने बाद बेहड़ा टूटे फल ला गया फूल आवे तो काकड़ी लागे तो खाव आवे आप तो बलमे तो काकड़ी लगा देनी बलमे उग जानी कड़ी जोरदार लाया तो है जो बब्बा कहीं करियो का बीज काट लियो है लड़को फिर आपकी पाकड़ी पहले फसमांध ये। भी तो तो में तो आप दोनों की खावे खूब करे कटे लड़की राजी भी है कि मारे तो कौन सा जोरदार लाया आप वो तो मारे देख रहे मारो रात रात उतरिया लोगों आपका गया, कौन रोटी रोटिया जिमिया बाद लड़की रहे एक रात पुत्र लड़को प्रेमी जोड़मी घर है जो भाव रहती वो है तो जाए बाह आया लड़कों मिली कौन के बाशे लड़की पति देव आ गया चीज लाया है में तो अबे अभी चीजा तो लादे कोनी। अरे लादेर मैंने लेगा मैंने मने, ले, मने ले जाए तो आप हार मार ले वो, तो मैं आप रे रे जाए। जाए। जाए। चेट्री लड़की, चेट्री लड़की। तो लड़कों के कहीं आप आत तो है तो राजपूतों लड़को कह रहे हैं हाँ बात तो देखी लिया हमारे मुंडा के काकड़ी उग काकड़ी खामा। ओ, ओ, ओ, ओ। तो है काकड़ी खावा चीज बस लाया तो अब कहीं भी राम जी की कृपा भी है तो बात सेठी लड़की का एक उपाय है जो को अब थाने मुलाकात रखेंगे तो मैं हीरो तो काम में कर दे हूँ आप खोल मारो जो बात करो कि तो मैं मार ले तो अभी कहीं भी जीव बाद में कहीं भी पारोशी तो भैया राजपूत लड़ाई लेता दस पाउंड है आप जोड़ में मकान है तो अबे वो कहीं आपरा चाह पानी बनाया है ठंडे ठंडे गोटी है आपरा फ्रूट मंगाया है ना अपरा बिल डाली जमीसा आया फलान जी ने जो आओ इता पानी पिया। पिया आओ तो हा बातें चाह पानी पियाँ ठंडा या पिया हाँ मौज तो पाँच दस आदमी ने दूसरे ने बुलाया है सब कुछ बेला दिया तो है तो ये बात करिए है तो बात करता करता मैं कहीं दिया है राम जी की तो ठंडाई पीवी और फरूट फरूट खाया सब बात करी है तो अब रजारा कमरू पूछया कहीं नाम ठाकरे बेटो राजपूत लड़को क्या आप को आया चीज लाया तो माई आप बाप प्रेम रखा तो कहीं लाया हो तो मर तू बतावो तो कह रहे है पैसा हो तो मैं तो लाओ कौनी पलक आकड़ी बीज लायो तो कह आदमी बैठा हो आपा सब तो कोई सबा बिहार हाथ झूठो है हाँ, हाँ है, हाँ है।, हाँ। है रोशेट रो हाँ है। तो सब बूढ़ा बूढ़ा मारा हाथी कहवा है की आप बात जोड़ देगी में हुनी हुनी। तो हुई जूठी बोलो काकड़ी पल तो कागड़ी नहीं है। तो राजू लड़को कहवा और तो माना नहीं हाथ तो सभा है थोड़ी फिर कल बुजुर्ग बुजुर्ग आज मैंने ने करा आप करो का तो आप हमारा जो को आप कागड़ी लगाई सको फिर माने खुवाई दो तो आप कहो जो बात करे? तो हमें कहीं क्यों है हमें लड़को कहे है, ज़िवे है, ज़िवे है हो तो आप आप हाथ मार लाइन तो कायम कर ला बेटा कल बता आज मैंने बुलाया आपने है जो को पूरी करा तो ये हार बना लेव तो छठ लड़को कह रहे हैं कि भले ही आप बनाए लेव आप हाथ पक्की है आप वो जो मैं कर ले हूँ तो मैं छेट रो लड़को कह राजपूत लड़को, तो लड़को तो कहे तो बेटा भैया लगाई दो मैं खोवाई देव तो मारी रुका आपने दीदी फैर जे धारा नहीं उगे नहीं कागड़ी लगे तो आप जोड़ा ये बात तो लड़कों में कि आप बाकी घोड़ी तो मारो हाथी देखी देखी कहीं के, के गोड़ी में तो सजा कराई देरी बापड़ा गरीब ने तो वो आदमी बाप भात ने फेर साहब क्योंकि घोड़ी देगी घोड़ी घोड़ी तो हिंगड़ा ओलो। तो घड़ी हिंगड़ा घोड़िया देखियो तो बाबा तो बात रो <laughs> है तो